अपेंडिक्स फाइव पेज नंबर वन वन टू हे ओह अरे हे राम अरे भाई वाह वाह वाह शाबाश वाह ये बहुत बढ़िया है वाह ओहो क्या ए अरे राम राम ओ हो तुम भी यहाँ हो छी थू छी कितना गंदा है हाय बाप रे बाप आह हाय, मेरा कुत्ता मर गया कितना कैसा यह फूल कितना सुंदर है कैसी गुह है यह दुनिया